शिक्षा का आदर्श धर्म शिक्षा की आवश्यकता स्वाधीनता की सार्थकता स्त्री पुरुषों के भिन्न भिन्न चरित्र तथा वर्ग श्रेष्ठ की स्वाभाविक विविधता मात्र है अतः एक ही आदर्श के द्वारा सबके जांच करना या सबके सामने एक ही आदर्श रखना बिल्कुल भी उचित नहीं है ऐसा करने से मात्र एक अस्वाभाविक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और फल यह होता है कि मनुष्य स्वयं से ही घृणा करने लगता है तथा उसके धार्मिक एवं भला बनने में बाधा आ जाती है हमारा कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति को उसके अपने उच्चतम आदर्श को प्राप्त करने में प्रोत्साहित करें और उसके आदर्श को यथासंभव सत्य के निकट लाने की चेष्टा करें भय के द्वारा नैतिकता का विकास भला कैसे संभव है ऐसा कभी नहीं हो सकता भय से क्या प्रेम की उत्पत्ति हो सकती है प्रेम की नींव है स्वाधीनता मुक्त स्वभाव होने पर ही प्रेम होता है जब हम लोग वास्तव में जगत को स्नेह करना प्रारंभ करते हैं तभी विश्व बंधुत्व का अर्थ समझते हैं अन्यथा नहीं स्वाधीनता ही इसका मूल मंत्र है स्वाधीनता ही इसका स्वरूप और जन्म सिद्ध अधिकार है पहले मुक्त बनो फिर चाहे जितने छोटे छोटे व्यक्तित्व तो रखना चाहो रखो तब हम लोग रंच मात्र पर अभिनेताओं के समान अभिनय करेंगे एक सच्चा राजा जो भिखारी का अभिनय करता है उसकी तुलना गलियों में भटकने वाले वास्तविक भिखारी से करो यद्यपि देखने में दोनों समान हैं बातें भी एक जैसी हो सकती है पर दोनों में कितना भेद है एक व्यक्ति भिक्षुक का अभिनय करके आनंद ले रहा है और दूसरा सचमुच गरीबी से पीड़ित है ऐसा भेद क्यों है इसलिए कि एक मुक्त है और दूसरा बद्ध है। राजा जानता है कि उसका भिखारीपन सत्य नहीं है उसने इसे केवल अभिनय के रूप में स्वीकार किया है परंतु सच्चा भिखारी जानता है कि यह उसकी चीर परिचित अवस्था है और उसकी इच्छा हो या ना हो उसे वह कष्ट सहना ही होगा उसके लिए अब यह अभेद नियम के समान है और इसी कारण उसे कष्ट सहना पड़ता है जब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हम भिक्षुक मात्र हैं प्रकृति की प्रत्येक वस्तु ने हमें दास बना रखा है हम पूरे जगत में सहायता के लिए गुहार लगाते हैं अंत में काल्पनिक सत्ताओं से भी सहायता मांगते हैं पर यह कभी नहीं मिलती तथापि हम सोचते हैं कि अब सहायता मिलेगी इस प्रकार हम सर्वदा आशा लगाए बैठे रहते हैं बस इसी तरह एक जीवन रोते कलपते तथा काशी की लौ लगाए आशा की लौ लगाए बीत जाता है और फिर से वही खेल शुरू हो जाता है मुक्त हो किसी अन्य से कुछ आशा मत करो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि तुम अपने जीवन की विगत घटनाएँ याद करो तो देखोगे कि तुम सदैव व्यर्थ ही दूसरों से सहायता पाने की चेष्टा करते रहे पर कभी पा नहीं सके जो कुछ सहायता मिली वह तुम्हारे अपने अंदर से ही आई थी जिस कार्य के लिए तुम स्वयं चेष्टा करते हो उसी का फल पाते हो तथापि कितना आश्चर्य है कि तुम सदैव ही दूसरों से सहायता की याचना करते रहते हो आवश्यकता है पूर्ण सरलता पवित्रता विशाल बुद्धि और सर्वजय इच्छा शक्ति की विस्तार ही जीवन है विस्तार ही जीवन का पहला और स्पष्ट लक्षण है यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें विस्तार करना ही होगा यह विस्तार राष्ट्रीय जीवन के पुनर्जागरण का प्रमुख लक्षण है और मानव जाति की ज्ञान समष्टि तथा समग्र विश्व की उन्नति में हमारा जो योगदान होना चाहिए वह भी इस विस्तार के साथ भारत से बाहर अन्य देशों में जा रहा है भारत का दान है धर्म दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता लेन देन ही संसार का नियम है और यदि संसार को फिर उठना हो तो यह परम आवश्यक है कि वह अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातियों में बिखेर दे और इसके बदले में वे जो कुछ दे उसे सहर्ष ग्रहण करें विस्तार ही जीवन और संकुचन मृत्यु है प्रेम ही जीवन और द्वेष ही मृत्यु है आज भारत के संतानों पर यह महान नैतिक जिम्मेदारी है कि वे मानवीय अस्तित्व की समस्या के विषय में संसार के पथ प्रदर्शन के लिए स्वयं को पूरी तौर से तैयार कर लें। आध्यात्मिकता पाश्चात्य देशों पर अवश्य विजय प्राप्त करेगी